किया है तो एक बार अपने सभी योग साधकों की ओर से भाई राजीव जी का बहुत बहुत अभिनंदन भी और फिर आपको भी आमंत्रित करेंगे इसी बहस में हम परम पूजनीय स्वामी जी भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देश के अनुसार मैं आपको शिक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करूंगा विस्तार में मेरी बात शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको सच्ची कहानी उस कहानी में मेरी बात का पूरा निष्कर्ष है कहानी हमारे देश के एक वैज्ञानिक की है उनका नाम था प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस आपने सुना बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अपने भारत देश के हम सभी भारतवासियों को उनके ऊपर बहुत गर्व है गौरव है प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया था वो भी आप सब जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना ये भी मनुष्यों की तरह से सुख दुख के भागीदार होते हैं पेड़ों में पौधों में वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्यों में होता है पेड़ पौधे भी आपकी तरह से हंसते हैं रोते हैं खिल खिलाते हैं पेड़ पौधे भी आपकी तरह से दुखी होते हैं सुखी होते हैं सब कुछ उनमें मनुष्यों जैसा ही होता है बस इतना ही है कि भाषा नहीं है उनके पास बाकी सब है ये काम करने के लिए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रयोग किया था उसकी कहानी है उन्होंने क्या किया अपने घर में गमले लाए गमले आप समझते हैं जिसमें पौधे लगाते हैं तो घर के दो हिस्से कर दिए उन्होंने एक हिस्से में कुछ गमले रखे कुछ पौधे उसमें लगाए दूसरे हिस्से में कुछ गमले रखे कुछ पौधे लगाए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस क्या करते थे रोज सवेरे उठते थे और एक तरफ के जो पौधे वाले गमले हैं उनको गालियां देते थे तुम नालायक हो तुम निकम्मे हो तुम नकारा हो तुम बदसूरत हो तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है ये खूब गालियां देते थे पौधों के सामने दूसरी तरफ के पौधों के सामने जाके वो उनकी इतनी बढ़ाई करते थे तुम बहुत अच्छे हो तुम बहुत सुंदर हो तुम बहुत सदगुणी हो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाइयाँ है तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं तुम्हारा इतिहास बहुत ऊंचा है तुम्हारा भूगोल बहुत अच्छा है इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे छह महीने लगातार प्रोफेसर साहब ने यह परीक्षण किया परिणाम जानते हैं क्या हुआ जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो सब मुरझा गए और जिन पौधों की वो प्रशंसा करते थे बढ़ाई करते थे वो सब खिल खिला के दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब किसी को गालियां दी जाती हैं और किसी को नीचा दिखाया जाता है तो वो मुरझा जाता है और जब किसी की बढ़ाई की जाती है प्रशंसा की जाती है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ 200 से 250 साल अंग्रेजों ने हमको गालियां दी तुम भारतवासी निकम्मे हो नालायक हो नकारा हो तुम्हारी संस्कृति खराब है तुम्हारी सभ्यता खराब है तुम्हारे अंदर कोई दर्शन नहीं है तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है तुम्हारे पास तकनीकी नहीं है तुम कुछ नहीं जानते हो तुम्हारी सभ्यता ही पूरी चौपट है ये अंग्रेजों ने हमको 200 से 250 साल कहा एक अंग्रेज ने कहा फिर दूसरे ने कहा फिर तीसरे ने कहा फिर चौथे ने कहा फिर पांचवें ने कहा फिर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था टीवी मैकोले उसने कहा कि एक एक अंग्रेज आता है और भारतवासियों को गाली देता है कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो परमानेंट गाली देने वाली हो एक अंग्रेज आया जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया उसने ये सब भारतवासियों को सारे बुरे बुरे जो भी बातें हो सकती हैं वो कहीं भारतवासियों को भारतीय चोर थे हाँ चोर थे डकैत थे लुटेरे थे लुच्चे थे लफंगे थे लंपट थे सारी बुरी गालियां गाय का मांस खाते थे हाँ अच्छा देखो कोई भी हिंदू इस बात को मानने के लिए कोई भी भारतीय आर्य इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हो सकता आज भी इस देश में हिंदू आर्य कुछ भी कही उनको वो भी मांस खाते हैं लेकिन आज तक मैंने एक भी हिंदू को गो खाते नहीं देखा तो ये कैसे हो सकता है कि पहले खाते थे लेकिन आज तक हमें अभी भी पढ़ाया जा रहा है हमारी पाठ्य पुस्तकों में अभी भी है। जी राजीव जी और इसी तरह से एक सबसे बड़ी गाली जो हमको मिली मैं सभी गालियों में सबसे खराब मानता हूं उसको कि हम आर्य लोग बाहर से आए और हमने भारत के द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण और हमला करके कब्जा कर लिया और द्रविड़ों को मारते मारते दक्षिण भारत में धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया ये सबसे बड़ी गाली है जो हमें ढाई साल अंग्रेजों ने दी अंग्रेजों के पहले यही गाली हमको फ्रांसीसी देते थे ऐसी गालियां देते थे हम और अभी भी दी जा रही है और फ्रांसीसियों से पहले ये गाली हमको पुर्तगाली लोग दिया करते थे माने पिछले पांच साल से अगर आप ध्यान से देखें सुने समझे तो हमको इसी तरह की गालियां दी गईं। अब वो गालियां सुनते सुनते एक अंग्रेज आता था गालियां देके जाता था दूसरा आता था देके जाता था तीसरा आता था देके जाता था एक टी बी मैकोले नाम का अंग्रेज आया उसके दिमाग में एक आइडिया आया विचार आया कि ये एक एक अंग्रेज भारतवासियों को गाली देता है कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो भारतवासियों को परमानेंट गाली देने वाली हो उस व्यवस्था को उसने कहा एजुकेशन उसी का नाम है शिक्षा व्यवस्था और ये वो 1840 में देखे चला गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम हाँ एक कानून बनाया उसने जब वो भारत में आया तो यहां जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था भारत में उसको कहते थे गवर्नर जनरल आज उसकी हैसियत है प्रधानमंत्री की आज का जो प्रधानमंत्री है अंग्रेजों के जमाने में वो गवर्नर जनरल होता था तो गवर्नर जनरल की काउंसिल का वो मेंबर होके आया था और उसको बहुत अधिकार थे टीबी मैकोले को टीबी मैकोले के लिए जो पत्र भेजा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के गवर्नर जनरल को उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त करेगा वही नीति बन जाएगी इतनी ऊंची अधिकार और अथॉरिटी के साथ उसको भेजा गया तो मैकोले ने आके जो सबसे खराब काम एक किया हमारे हिसाब से और अंग्रेजों के हिसाब से सबसे अच्छा काम कि उसने लगातार गाली देने वाला एक तंत्र बना दिया जिस तंत्र का नाम उसने रखा शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन और इस एजुकेशन में इस तरह से विषय डाले गए कि हर एक विषय भारतवासियों को गाली देने वाला सिद्ध हो और भारतवासी लगातार ये गालियां सुनते सुनते मुरझा जाएं और आत्मग्लानी की स्थिति में पहुंच जाए उनको अपने धर्म संस्कृतियों के प्रति घृणा हो जाए उसने जो इतिहास बताया हमारे देश में जो इतिहास हम पढ़ते हैं उस इतिहास को जान राजाओं का इतिहास बताया आप जानते हैं हमारा पूरा इतिहास आज आप पढ़ें जो मैकोले के द्वारा रचित है या मैकोले एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ है उस इतिहास में राजाओं के बारे में ही कहानियां हैं प्रजा के बारे में कहीं कुछ नहीं है ऋषियों के बारे में कुछ नहीं हमारे एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाइयां हो रही हैं तो सारे इतिहास में लड़ाइया ही लड़ाइया है आप मुझे एक बात बताओ अगर सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो समाज कहां बचेगा समाज तो खत्म हो जाएगा भारत तो हजार साल पहले ही खत्म हो जाता अगर हरेक राजा दूसरे से लड़ रहा होता अपना आज का इतिहास पढ़े तो एक ही बात समझ में आती है ये राजा उस पर हमला कर रहा था वो राजा उस पर हमला कर रहा था वो राजा ने उससे लड़ाई की उसने इस पर चढ़ाई की उसने उसकी पत्नी को मैंने दबोच लिया उसने उसकी राज्य की सल्तनत को खींच लिया यही सारी कहानियां पूरे इतिहास में है ये मैकोले का रचित इतिहास है जिससे हमको इतनी आत्मग्लानी पैदा हो जाए कि हमारे पुरखे तो लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे आप मुझे एक मोटी सी बात बताइए अगर कोई समाज लगातार लड़ता रहे झगड़ता रहे वो वेदों की रचना कर सकता है कोई समाज हमेशा लड़ता रहे झगड़ता रहे हजारों हजारों वेदों की रिचाएं लिख सकता है अगर कोई समाज हमेशा लड़ता रहे झगड़ता रहे वो उपनिषदों की रचना कर सकता है कोई समाज अगर लड़ता रहे झगड़ता रहे वो नीति वाक्यों के लिए लड़ मर सकता है सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इतिहास पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि किसी राजा को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं और किसी साम्राज्य में शांति नाम की कोई चीज नहीं तो मैकोले ने इतिहास ऐसा दे दिया और उस इतिहास में प्रजा गायब है ध्यान रखिएगा राजा ही राजा है और राजाओं की अच्छाइयां गायब हैं बुराइयां ही बुराइयां हैं इसने उस पर हमला किया उसने उस पर हमला किया इसने इसको मारा उसने उसको पीटा उसने उसका राज्य छीन लिया इसने उसका राज्य छीन लिया इसी तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं और अगर इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसा दिमाग बनेगा हमारा वैसा ही बनेगा जैसा मैकौले चाहता था इसी तरह से हम भारत के दूसरे शास्त्रों की बात करें हम गणित की बात करें मैं एक उदाहरण से कहता हूं मैंने बचपन में गणित पढ़ा है अंग्रेजी स्कूलों में कैसा गणित पढ़ाया जाता है वो आप में से भी कई जानते होंगे मैं को लेने कैसा गणित पढ़ाया हमको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं गणित में मुख्य काम किसी भी बच्चे को सिखाने का क्या होता है जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग देना ये चार मुख्य क्रियाएं हैं गणित में जो प्राथमिक स्तर पर हर बच्चे को सिखाई जाती है तो हमें जोड़ना सिखाना है या घटाना सिखाना है या गुणा करना सिखाना या भाग देना सिखाना है तो सिखाने के लिए मैकोले सिस्टम का सवाल कैसे लिखा जाता है वो एक सवाल बताता हूं आप मुझे बचपन में गणित जब सिखाया जाता था तो आपने भी सीखा होगा तो मुझे एक सवाल आता था डैडी ने दस रुपए दिए अब ये अंग्रेजी में होता था मैं हिंदी करके बता रहा हूं अब डैडी शब्द है पिताजी नहीं है डैडी है डैडी का माने होता है डीईएडी -E डैड माने मरा हुआ डैडी माने मरे हुए जैसा ये ये उसका अंग्रेजी में हिंदी अर्थ है मरे हुए जैसा तो पिताजी नहीं है पिताश्री नहीं है डैडी ने दस रुपए दिए या पापा जी ने दस रुपए दिए पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम। और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा पापा पापा पापा पापा का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाषा में तो पिताजी ने दस रुपए दिए मान लीजिए मैंने उसको संशोधित कर दिया पिताजी ने दस रुपए दिए उसमें से पांच रुपए की चॉकलेट खाई बताओ कितना बचा अब देखो सवाल देखो पिताजी ने 10 रुपए दिए उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई बताओ कितना बचा हम क्या सिखाना चाहते हैं घटाना सब्सक्रेक्शन सिखाना चाहते हैं घटाना उदाहरण क्या लिया पिताजी ने 10 रुपए दिए 5 रुपए की चॉकलेट खाई तब कितना बचा अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा तो दो तीन साल के बाद वो पूछेगा चॉकलेट किसकी खाऊं कैडबरीज की कि नेले की, की आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा बार बार वो ये सवाल हल करेगा पिताजी ने 10 रुपए दिए 5 रुपए की चॉकलेट खाई तो एक दिन पूछेगा चॉकलेट कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की क्योंकि टीवी में रोज विज्ञापन में वो देखता है कि चॉकलेट दो ही कंपनियां बेचती हैं, या तो कैडबरीज या तो ने तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो मैं भारतीय आदमी हूं और वैदिक पद्धति में अगर ये सवाल सिखाना हो या वैदिक पद्धति की ना भी बात करूं भारतीय पद्धति में ये सवाल सिखाना हो तो माफ करेंगे इसको सिखाने के लिए मैं ऐसे सिखाऊंगा पिताजी ने दस रुपए दिए मैंने पांच रुपए किसी गरीब को दान कर दिए बताओ कितना बचा सवाल तो एक ही है ना घटाना ही सिखा रहे हैं हम दस में से पांच गए पांच बचा यही हम उसको सिखा रहे हैं लेकिन सवाल की जो भाषा है वो एक जगह पिताजी ने चॉकलेट के लिए पांच रुपए दे दिए दूसरी जगह पिताजी ने दान करने के लिए दस रुपए दिए अगर हर बच्चा दो तीन साल यही सवाल करेगा करेगा करेगा तो एक दिन पूछेगा ये दान क्या होता है फिर पूछेगा दान क्यों देना चाहिए फिर पूछेगा दान किसे देना चाहिए अगर वो दान के बारे में पूछने लगेगा दान क्या होता है क्यों दिया जाता है क्यों देना चाहिए तो अपने आप वो भारतीयता में आ जाएगा और अगर दस रुपए में से पांच रुपए की चॉकलेट खाएगा तो हमेशा वो अंग्रेजी सभ्यता में ही जाएगा और एक उदाहरण से मैं बचपन में जब पढ़ता था आप भी पढ़ते होंगे तो हमको कहते थे ऐसे लिख के लाओ हमको होमवर्क दिया जाता था ऐसे लिख के लाओ तो हमारी टीचर को क्या विषय सूझते थे ऐसे के लिए वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए उस पर ऐसे लिख के लाओ अब मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा और उस पर ऐसे लिखकर लाऊंगा मैंने निबंध लिखकर लाऊंगा पिकनिक के ऊपर तो 100 प्रतिशत मुझे अंग्रेज और यूरोपीय सभ्यता में ही जाना पड़ेगा मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने कि तुम निबंध लिखकर लाओ तुम माता पिता के साथ तीर्थ स्थान की यात्रा करने गए थे बद्रीनाथ गए थे केदारनाथ गए थे गंगोत्री गए थे यमुनोत्री गए थे उसका लिख के लाओ ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया ना सिखाया मुझे हमेशा ये सिखाया ऐसे लिख के लाओ पिकनिक पर गए और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए पावरोटी ले गए टमेटो कैचअप ले गए तो बटर ले गए तो ये सब यूरोपीय सभ्यता की चीजें ले गए और इनमें से ये हमने खाया दूसरों को खिलाया ये सब लिख के लाओ तो बच्चे का दिमाग तो पूरी तरह से उपभोक्ता बनाने के लिए हमने पूरी शिक्षा तैयार की है माफ करिएगा आज की जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है ये हमको नागरिक नहीं बनाती है कंज्यूमर बनाती है उपभोक्ता बनाती है वो चाहे लक्स का हो या लाइफ बॉय का हो या कैडबरीज का हो या नेस्ले का हो और मैं ऊंची शिक्षा की भी बात कर रहा हूं ऊंची कक्षाओं में जो शिक्षा दी जाती है माध्यमिक स्तर तक और उसके आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये शिक्षा भी हमको कंज्यूमर बनाने के लिए ही है बस कंज्यूमर अलग अलग तरह का है जब बचपन की शिक्षा है वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाने के लिए है और हायर एजुकेशन है वो किसी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप की उसका कंज्यूमर बनाने के लिए हमको शिक्षा दी जाती है इंजीनियरिंग में हमारे देश के लाखों विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है उसका अंतिम उद्देश्य एक ही है कि ये विद्यार्थी भारत छोड़कर अमेरिका चला जाए यूरोप चला जाए फिर वहां पर सेवाएं दे क्योंकि वहां एक इंजीनियर तैयार करने में उनको करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और यहां से उनको वो फोकट में मिल जाता है तो ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो आज हम ढो रहे हैं हमारे कंधे पर मैकोले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था इतिहास उसी समय का पढ़ाया जा रहा भूगोल भी हमने नहीं बदला हमारा भूगोल भी अंग्रेजों के जमाने का जो तय हो गया है वही भूगोल हम पढ़ते हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स वही पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में पता है सारी की सारी थ्योरीज जो पढ़ाई जाती है वो सब वेस्टर्न थ्योरीज है अर्थशास्त्र का आप में से कोई भी विद्यार्थी होगा जो एम ए इन इकोनॉमिक्स करता हो या पी एच डी इन इकोनॉमिक्स उसने किया हो उसको सारे सिद्धांत जो पढ़ाए जाते हैं वो पश्चिमी विचारकों के सिद्धांत हैं। एक भी हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री विचारक का कोई सिद्धांत अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाया जाता इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री विचारक जो माना जाता है वो चाणक्य है चाणक्य का एक भी सिद्धांत एम ए इकोनॉमिक्स में नहीं है बी ए इकोनॉमिक्स में नहीं है इंटरमीडिएट में नहीं है हाईस्कूल में नहीं है उसके पहले भी कहीं नहीं है सारे के सारे पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत इसी तरह से एक दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाया जाता है फिलोसॉफी पूरा का पूरा फिलोसॉफी भरा पड़ा है पश्चिमी विचारकों से देकार्ते का थ्योरी पढ़ लीजिए लिबिने का थ्योरी पढ़ लीजिए अरस्तु का थ्योरी पढ़ लीजिए और या सुकरात का थ्योरी पढ़ लीजिए और उनके थ्योरीज जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो इतनी हंसी आती है कि ऐसे मूर्ख विचारकों की थ्योरीज अगर हम पढ़ते हैं तो हम मूर्ख ही पैदा होंगे अकल वाले तो हो नहीं सकते आपको एक छोटा उदाहरण दू सुकरात का नाम आपने सुना है द ग्रेट ग्रेट फिलॉसफर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे पश्चिमी समाज का सबसे बड़ा विचारक और दर्शन शास्त्री और उसके बाद अरस्तु का नाम आपने सुना है दोनों की एक मान्यता सुनना ध्यान से और फिर सिर पीटना अपना कि अगर यही महान दर्शन शास्त्री है वो तो फिर हमारे सबसे खराब दर्शन शास्त्री उनसे अच्छे दोनों स्वामी जी कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती ध्यान से सुनना इसको माताएं बहनें और ज्यादा ध्यान से सुने इसको अरस्तु कहता है और ये देकार सॉरी सुकरात सुकरात अरस्तु दोनों कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती स्त्री ऐसे होती है जैसे मेज या कुर्सी कुर्सी और मेज को कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है स्त्री को भी कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है ये दर्शन है सुकरात का ये दर्शन है अरस्तु का जिस पर हमारे यहां बड़े बड़े लोग पीएचडी करते हैं। और एक जगह तो सुकरात इतनी खराब बात कहता है स्त्री ऐसे होती है जैसे कोई कपड़ा जब जरूरत पड़ी उतार के फेंक दिया जब जरूरत पड़ी पहन लिया और अरस्तु तो उससे भी एक कदम आगे जाके कहता है कि कपड़ा शरीर पर हमेशा नहीं धारण किया जा सकता इसलिए स्त्री को भी हर समय साथ में नहीं रखा जा सकता आप इससे भी ज्यादा सिर पीटेंगे कोई नहीं कोई ये सुकरात के विचार हैं ये अरस्तु के विचार हैं और अरस्तु और सुक्रात ये दोनों कहते हैं इन दोनों की मान्यताओं को आज तक पश्चिमी समाज खंडित नहीं कर पाया लेबिने भी वही कहता है दिकारते भी वही कहता है और उसके बाद के सारे फिलोसफर्स यही मानते हैं इसलिए महिलाओं के प्रति पश्चिमी समाज में कोई आदर भाव नहीं है महिला वस्तु की तरह है इस्तेमाल करो और फेंको यूज एंड थ्रो फिलोसफी में से आया कोई भी जीवन दर्शन जो है ना वो फिलोसफी से निकलता है एक मूल बात मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी सभ्यता दर्शन में से निकलती है समाज का जैसा दर्शन होगा सभ्यता वैसी ही बनती चली जाएगी पश्चिमी समाज का दर्शन स्त्रियों के बारे में ये है कि स्त्री वस्तु की तरह से है उसमें आत्मा नहीं है आपको एक जानकारी दू सन उन्नीस तक ब्रिटेन में बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को सन 1950 तक ब्रिटेन में अमेरिका में फ्रांस में जर्मनी में स्वीडन में स्विट्जरलैंड में और डेनमार्क में इतने देशों में सन 1950 तक किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था आपको मालूम है ये बात अमेरिका में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार उन्नीस के बाद मिला और सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका के किसी भी देश में स्त्रियों को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था बैंक अकाउंट या तो उसके पति का हो सकता है या उसके बेटे का हो सकता है या भाई का हो सकता है किसी महिला का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता और 1950 तक पूरे यूरोप और अमेरिका में कोई स्त्री घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती भले बाहर जाना हो तो चार साल के पिद्दी से भाई को साथ लेना पड़ेगा भले वो लड़की 20 साल की हो चार साल का भाई है उसका जो कोई सुरक्षा नहीं कर सकता वो उसके साथ जाएगा वो अकेली नहीं जा सकती इतनी पाबंदियां महिलाओं पर लगाकर रखी है पश्चिमी समाज ने इसलिए वहां पर विमेंस लिबरलाइजेशन नाम का आंदोलन चला जो सैकड़ों साल तक चला और उस आंदोलन की थोड़ी सी सफलता मिली कि 1952 में आके कुछ देशों ने वोट देने का अधिकार दिया उन्नीस में आकर कुछ देशों में स्त्रियों में बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार मिला और आपको मालूम है अभी बीस साल पहले तक यूरोप में स्त्रियों की तनख्वा और पुरुष की खा में जमीन आसमान का अंतर था अभी 20 साल पहले तक कोई एक काम आप करो तो पुरुष को अगर 100 डॉलर मिलेंगे तो स्त्री को वही काम करने के 30 डॉलर ही मिलेंगे क्यों कहा जाएगा इसमें तो आत्मा नहीं है और मुझे बहुत खराब लगता है यह कहते हुए कि यूरोप और अमेरिका में अभी 20 साल पहले तक तीन स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर होती थी तीन स्त्री जो बात कहेंगी एक पुरुष वो कहेगा ये बराबर माना जाता था ये उनकी सभ्यता है ये उनका दर्शन है अब ये सभ्यता और ये दर्शन लेकर टीबी में कॉले भारत आया ध्यान दीजिएगा मैंने ये सब आपको भूमिका बनाने के लिए कहा क्योंकि टीवी मैकौले किस समाज का आदमी था पश्चिम का आदमी था ब्रिटेन का आदमी था वो को भगवान मानते हैं वो देकार को भगवान मानते हैं वो अरस्तु को भगवान मानते हैं वो सुखरात को भगवान मानते हैं उन्हीं देशों से आया मैकौले तो उसकी मानसिकता भी वही थी स्त्रियों के विरोध में और आया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था उसने ऐसी डिजाइन की जो 100 प्रतिशत स्त्री विरोधी है महिला विरोधी है स्त्रियों को हतोत्साहित करने वाली है और स्त्रियों को अपमानित करने वाली है हर खंड खंड पर आप देखेंगे इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों का जितना अपमान होता है शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता और वही शिक्षा व्यवस्था हम ढोते हुए चले आ रहे हमारे देश का दर्शन है हमारे देश की सभ्यता है कि स्त्री सबसे बड़ी गुरु होती है मां सबसे बड़ी गुरु होती है हमारे देश का दर्शन है और सभ्यता है <coughs> मैंने स्वामी जी एक जगह पढ़ा भारतीय दर्शन पढ़ रहा था तो नाम भूल गया हूं दर्शन शास्त्री का याद आएगा तो बताऊंगा उसने एक वाक्य लिखा स्त्री से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं होता और उस दर्शन शास्त्री ने यहां तक लिखा है कि पुरुष में पवित्रता तब आती है जब वो स्त्री की कोख से जन्म लेता है अन्यथा उसमें पवित्रता नहीं होती है और यही बात उसने पति के लिए लिखी कि जब कोई कुमारा लड़का शादी करता है तब पवित्रता के थोड़े से अंश को पहचान पाता है आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर यह सिद्धांत अभी भी लागू है अगर आपके पास आपकी धर्मपत्नी नहीं है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते आप ऐसे भारत में मंदिर हैं और वो भारतीय दर्शन पर चलते हैं वो कहते हैं आप पवित्र नहीं है अगर आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है क्योंकि कहा यह जाता है कि पत्नी ना हो तो पुरुष का दिमाग कितना लंपट होता उसका अंदाजा नहीं है अगर वो योगी नहीं है तो योगी है तो उसका अपना कंट्रोल है इंद्रियों पर मन पर योगी नहीं है तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा कहाँ कहां, -कहां मुंह मारेगा चरेगा खाएगा कुछ मालूम नहीं एक तो, बात एक बात सीधी सी यही है इसमें तो कि व्यक्ति जो है व्यक, एक इंसान जिसको हम पुरुष कहते हैं पुरुष कोई आसमान से तो गिरा नहीं जितने भी पुरुष आए मां के कोख से आए इसलिए पुरुष में जितनी भी शक्तियां हैं पवित्रताएं हैं उनका स्रोत माँ है उनका मूल माँ है अब ये हमारी दर्शन है भारत की इस दर्शन को यूरोप में कोई नहीं मानता हम मानते हैं तो हम जिस दर्शन को मानते हैं वैसी हमारी सभ्यता होगी और वैसी ही संस्कृति होगी यूरोप वाले जिस दर्शन को मानते हैं वैसी उनकी सभ्यता होगी वैसी संस्कृति होगी तो यूरोप की सभ्यता और संस्कृति जैसी होगी वैसी ही उनकी शिक्षा भी होगी और जैसी हमारी सभ्यता और संस्कृति होगी वैसी हमारी शिक्षा होगी तो हम जब गुरुकुल की शिक्षा लेते थे भारत की अपनी शिक्षा होती थी तो उसमें स्त्री मां थी स्त्री दुर्गा थी स्त्री हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत थी महिला सारे के सारे काम का केंद्र बिंदु थी ये गुरुकुलों की शिक्षा से दिखाई देता है क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज है अंग्रेजों के जमाने के इस देश में आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों की कुलपति महिलाएं थी स्त्रियां थी आधे से ज्यादा और विश्वविद्यालय स्तर के गुरुकुल थे तो महिलाओं को हमारे यहां दर्जा है बहुत ऊंचे स्तर का और महिलाओं को दर्जा है यूरोप में बहुत नीचे स्तर का तो यूरोप के लोग जब शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन करेंगे तो महिला का स्तर उसमें नीचे से नीचा रहेगा और हम जब शिक्षा की डिजाइनिंग करेंगे तो महिला का स्तर ऊंचे से ऊंचा रहेगा तो यूरोप की शिक्षा व्यवस्था ले लेकर हम जो ढाई साल से परेशान हुए हैं और हमारा दिमाग खराब हुआ है वो दिमाग ऐसा ही खराब हुआ है कि स्त्री को आज हमारे देश में भोग की वस्तु उपयोग की वस्तु बनाकर इस पूरी शिक्षा व्यवस्था ने छोड़ दिया है आज हमारे देश में स्त्रियों का वही हश्र है जो यूरोप में पचास साल पहले हुआ करता था क्योंकि हम 200-250 साल से अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं तो हमें करना उसकी, क्या? है? उसकी पवित्रता नष्ट कर रहे हैं जी उसको पबों में लेना ले जाना चाहते हैं उसको जो है शराब खानों में ले जाते हैं शराबी डांस घरों में ले जाते हैं हमारे यहाँ मॉडर्न होने के नाम पर महिलाओं को यही तो कर रहे हैं ना उनको नचाते हमने स्त्री को मान लिया नाचने की चीज पहले नाचने वालियों को सबसे घटिया मानते थे और आज कोई नाचने वाली आ जाए तो पूरा गांव पूरा देश पागल हो जाता है क्या तमाशा हो रहा गांव में नौटंकी आ जाए स्वामी जी तो सब काम छोड़ के इकट्ठे हो जाते कई बार मेरे साथ हुआ है मैं व्याख्यान देने किसी गांव में गया नौटंकी वाले आए हुए व्याख्यान सुनने कोई नहीं आया सब नौटंकी में बैठे और नौटंकी में इतनी गंदी गंदी बातें महिलाओं के लिए स्त्रियों के लिए कही जाती हैं और बोली जाती हैं कि कोई कान में रुई ठूस ले फिर भी तकलीफ हो उसको तो हमने गड़बड़ कर दिया ढाई साल दिमाग में एक तो ढाई साल सुनते रहे अपने बारे में गालियां और फिर स्त्रियों के बारे में यह मान्यता जो मैकोले की और यूरोप के दार्शनिकों की और उसी मान्यता पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था तो सारी शिक्षा व्यवस्था ने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है तो हमारी महिलाओं को दिया है मुझे सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ पता है किस बात की होती है सबसे बड़ा दुख और तकलीफ मेरा क्या है कि मैंने जो पढ़ा वो मेरी मां को नहीं मालूम और मेरी मां अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकती आप सोचो किसी बेटे और मां के बीच में इतनी दूरी आ जाए कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है उसकी मां ना जानती हो और मां बेटे को पढ़ा ना सकती हो इससे बड़ी टूटन और खराब किसी भी समाज में क्या हो सकती है कोई चीज हमारे देश में ज्यादातर माताओं का यही हाल है उनके बच्चे बेटे या बेटी क्या पढ़ रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ा सकती इसलिए ट्यूटर रखना पड़ता है और ट्यूटर क्या पढ़ा के जाता है मां को कुछ नहीं आता है क्यों शिक्षा व्यवस्था से मां पूरी तरह से गायब है क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन ऐसे की गई है जिसमें मां का कोई रोल ही नहीं है हम गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु मां को मानते हैं और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था टीवी मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु मैकोले हो गया मां नहीं है और वो मैकोले हो गया जो मानता ही नहीं है कि मां में कोई आत्मा भी होती है वो तो वस्तु है यूज एंड थ्रो के लिए तो ये एक छोटी सी बात मैंने थोड़ा विस्तार करके कही कि हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो क्या क्या बदलना है भाषा बदलनी है वो तो स्वामी जी ने कहा भाषा के साथ हमें कंटेंट बदलना है टेक्स्ट बदलना है जो मां विरोधी है स्त्री विरोधी है महिला विरोधी है। इसके आगे हम चलेंगे तो विषय भी बदलने हैं हमको आप में से मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हम इतने विषय पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं स्टेटिक्स पढ़ते हैं डायनामिक्स पढ़ते हैं सब रद्दी और एकदम बेकार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं है शायद हां कब से शुरू हो गया 12 से शुरू हो गया और तकलीफ की स्थिति पहले एमएससी में होता था बीएससी में अब 12 से शुरू हो गया तो आप सोचिए कि जो विषय जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले मैंने डायनेमिक्स पढ़ा मैंने स्टेटिक्स पढ़ा मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा मैंने डिफ्रेंशियल कैलकुलस पढ़ा आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आया तो मैं मेरे गणित के अध्यापकों को जब भी मिलता हूं पूछता हूं आपने मुझे यह सब क्यों पढ़ाया मेरा तो काम नहीं आया तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तो मेरे अध्यापक कहते हैं हमको किसी ने पढ़ाया हमने तुमको पढ़ा दिया तो भेड़िया धसान चल रहा है ये इस देश में और मैं आपको विनम्रता से और ईमानदारी से बताता हूं मेरी दादी ने मुझको ढैया पोना सवैया पढ़ाया था ढैया पोना सवैया समझते ये पुराने गांव के लोग ही पढ़ा सकते हैं आजकल कॉन्वेंट वालों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता ढैया पोना सवैया मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी एकदम हरफ निरक्षर काला अक्षर भैंस बराबर अगर आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं उसने मुझे धैया, पोना सवैया के पहाड़े सिखाए और वो रोज मेरे जिंदगी में काम आते हैं हर समय मेरी जिंदगी में काम आते हैं दादी स्वर्गवासी हो गई है तो भी मेरे काम आ रहे हैं और अगले जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे काम में भारतीय गणित है, है ना तो मेरा कहना है कि जो चीज जिंदगी भर काम आती है वो हम क्यों नहीं पढ़ाए स्त्रियों को सम्मान देने वाली बातें हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों ना हो विषय हमारे ऐसे होने चाहिए सारे विषय एक तरफ से ऐसे होने चाहिए जो स्त्री को सम्मान दे सके क्योंकि गुरु हमारी मां ही है तो स्त्रियों को सम्मान आ सके ऐसा टेक्स्ट बनाना है ऐसा सिलेबस बनाना है हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने ना कि किसी कंपनी के उपभोक्ता आजकल एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य है हर व्यक्ति को एबीसीडी सिखाना और एबीसीडी सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है टीवी पर आने वाले विज्ञापन वो पढ़ सके एल फॉर लक्स पी फॉर पेप्सी सी फॉर कोका कोला ये बताना उसको एबीसीडी बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं वो कहते हैं ना साक्षरता साक्षरता साक्षरता शिक्षा की बात नहीं करते साक्षरता की बात करते हैं ताकि विज्ञापनों में फर्क आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपभोक्ता बनकर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सके तो हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जो कंज्यूमर बनाने के लिए मैकोले हमारे यहाँ छोड़कर गया इसको बदल देना है और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था हमें लानी है इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है और यही हम करें ये हमारी अभी शिक्षा है धन्यवाद आभार ये तो एक ही विषय हुआ आपका नो एक हम चीज और भी जोड़ना चाहते हैं अक्षर की बात कर रहे थे ना अभी लैमनी लक्स, सीमनी कोखा और जो है अपराध शहम शराब ये सारे के सारे से बाहर निकाल के जहां अभी तो शिक्षा में एक ही पक्ष लिया था शिक्षा में ही चिकित्सा है हमें जो चिकित्सा पद्धति पढ़ाई जाती है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनता है पूरी दुनिया मानती है कि चिकित्सा के चिकित्सा क्षेत्र के चिकित्सा शास्त्र के चिकित्सा पद्धति के जो फोर फादर है मूल गुरु हैं, वो कौन है चरक और चरक उर शुशुत्त। उर शुशुत्त। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो एमबीबीएस डॉक्टर बनाए जाते हैं उनको चरक शुश्रुत धनवंतरी और शारंग का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता पतंजलि का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता ये पूरी पूरे चिकित्सा का पूरा शास्त्र और उसका पूरा इतिहास वो भी हमें बदलना होगा हम एलोपैथ के आयुर्वेद के डॉक्टर अलग अलग बनाएंगे लेकिन एलोपैथ का चिकित्सक भी पैदा होगा तो ये मानेगा कि चिकित्सा के मूल गुरु तो भारत के ऋषि मुनि थे ऐसी बात हम पैदा करनी चाहिए तो एक इसमें जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है अभी भाई राजीव जी ने बात कही उसका एक थोड़ा एक थीम दिया आपको एक चिंतन दिया एक दिशा दी ऐसे ही दूसरी बात जो मैं कह रहा था कानून व्यवस्था जो दूसरा पक्ष है तो हमने जो तो ग्यारह मुद्दे आपके सामने रखे थे स्वास्थ्य शिक्षा स्वदेशी ग्रामीण स्वावलंबन जल प्रबंधन जल प्रबंधन की एक छोटी सी तरकीब है मैं इसलिए बता रहा हूं इसका संबंध देश के चौरासी करोड़ लोगों की जिंदगी से है एक जमीन में मात्र दस फीट का एक खाई खोद करके दो फीट गहरी दस फीट दो फीट चौड़ी दस फीट गहरी और पूरे जमीन का पूरे देश का पानी रोक सकते हैं जो नदियों में नब्बे से निन्यानबे न्या प्रतिशत जो समुद्र में जा रहा है और इस काम को मैंने कहा हमें सरकारों की भी जरूरत नहीं हम तो देश के लोगों से चैरिटी से ही इस काम को करा सकते हैं और इस देश के भारत को वैसा ही भारत देश के गांव को वैसा ही समृद्ध और वैसा ही स्वावलंबी आत्मनिर्भर गांव बना सकते जो कभी आजादी से पहले था आज से 25-30 साल पहले गांव में 25-30 फीट नीचे पानी मिलता था मैंने अपने गांव में 25 फीट नहीं 15 फीट नीचे से पानी खींच के पिया है आज उस गांव में 150 फीट नीचे वाटर लेवल है और लोग भूख के कागार पर हैं, ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ उस गांव के लोगों ने मुझसे बार बार कहा बाबा तू बहुत बड़ा हो गया हमारे गांव में पानी तो दिलवा दे मैंने कहा मैं ऐसा प्रबंध करना चाहता हूँ जिससे मेरे हर गांव को पानी मिले खाली तुम्हारे गांव की नहीं सोचता मैं पूरी भारत के गांव की सोचता हूँ और ऐसा काम हम करके दिखाएंगे तो ये मैं जल प्रबंधन की बात कर रहा था ये काम बहुत आसान है लेकिन किसी को पड़े नहीं है यह हमारे भारत के कुछ जिनको हम राजनेता कहते हैं उसमें से कुछ अच्छे भी है लेकिन ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि लोग गरीब बेबस लाचार बने रहें जिससे कि उनको ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाया जा सके शासन किया जा सके उन पर तो शिक्षा स्वास्थ्य स्वदेशी ग्रामीण स्वावलंबन जल प्रबंधन स्वच्छता भ्रष्टाचार टैक्स में सुधार सामाजिक न्याय आध्यात्मिक राष्ट्र और सौ मतदान का अनिवार्य कानून अब इसमें एक ये अलग अलग इतने गहरे मुद्दे हैं एक एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे तो घंटों लग जाएंगे लेकिन एक विषय जो बहुत जरूरी है सारे देश में एक बात कही जाती है देश सबसे बड़ा नहीं होता क्या बोला जाता है, जब भी पोलिटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है कानून सबसे बड़ा होता है कानून से ऊपर कोई नहीं होता हा? कानून अपना काम करेगा आप हर राजनेता को कहते सुनेंगे ये कानून क्या है कानून अंग्रेजों ने हमें लूटने के लिए हमारा शोषण करने के लिए हमें गुलाम बनाने के लिए हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए थे तो जो कानून हमें लूटने के लिए हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे वही कानून आज तक हम पर क्यों लादे जा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी सी देर में भाई राजीव जी देंगे मैं एक पांच सात मिनट में कोशिश करता हूं ये बात कहने की आप सबको एक पुरानी घटना याद दिलाता हूं आप सब जानते हैं उस घटना को हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे पहला संघर्ष सन अठारह में हुआ और ये संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी जब अंग्रेजों ने इतनी लूटमार मचाई कि देश गरीब हो गया कंगाल हो गया जब अंग्रेजों ने इतने पुलिसिया अत्याचार किए कि हर आदमी करने लगा जब अंग्रेजों ने किसानों से सारी ज़मीनें छीन ली जब अंग्रेजों ने टैक्स लगाकर सारे स्वदेशी उद्योग खत्म कर दिए जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मार मार के ईसाई बनाना शुरू कर दिया तब भारतवासियों का धैर्य चुक गया हम भारतवासियों की एक विशेषता है हम सोए हुए हाथी की तरह से हैं जब तक हाथी सोता रहता है सोता रहता है सोता रहता है सोता रहता है सोता रहता है सोता रहता है लेकिन जब वो चिंगाड़ के भागना शुरू करता है तो सबको रौंद देता है अपने नीचे भारतवासी भी वैसे ही हैं। हम अंग्रेजों के अत्याचार को 100 साल सहते रहे अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू किया सत्रह से जब से उनको कलकत्ता में अपना राज्य स्थापित करने का रास्ता खुला आप जानते हैं ना प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध के बाद जब से कलकत्ता में और बंगाल में अंग्रेजों की सरकार बनी तब से अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किए वो अत्याचार हम 100 साल तक सहन करते रहे 100 साल तक हमने उफ नहीं किया अंग्रेजों ने जो किया हमने कभी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश ही नहीं की छुटपुट छुटपुट कहीं कोई विरोध होता था तो होता था जब पानी हद से ज्यादा गुजर गया कहते हैं, नाक तक पानी आ गया डूबने की स्थिति आई तब भारतवासियों ने एक साथ विद्रोह किया और वो विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेज घबरा गए अंग्रेजों को कभी कल्पना नहीं थी कि जो भारतवासी 100 साल से उनके अत्याचार सह रहे हैं वो एक साथ कभी खड़े हो जाएंगे भारतवासी खड़े हो गए 350 से ज्यादा स्थान ऐसे बने जहां क्रांति हो गई और अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया भारतवासियों ने अंग्रेजों की सरकार खत्म कर दी एक केंद्र था सतारा नाम सुना पूरा अंग्रेजों का साम्राज्य वहां से उखड़ गया अठारह में दूसरा केंद्र था सांगली फिर था कोल्हापुर फिर था पूना, फिर पूरे भारत में ऐसे साढ़े तीन से ज्यादा केंद्र थे जहां अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई और तीन लाख पैंसठ हजार अंग्रेज उसमें मारे गए 1857 की क्रांति शुरू हुई थी यही हरिद्वार के नजदीक में एक मेरठ नाम का स्थान है मुश्किल से यहां से कितना सत्तर अस्सी किलोमीटर होगा इस मेरठ स्थान से शुरू हुई थी क्रांति 10 मई 1857 को और वो फिर पूरे देश में फैल गई आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मेरठ शहर से क्रांति की शुरुआत हुई और साढ़े तीन शहरों तक वो क्रांति फैल गई तीन महीने में दस मई से शुरू हुआ 10 मई से 10 जून 10 जून से 10 जुलाई 10 जुलाई से 10 अगस्त एक सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अंग्रेजों की सरकार नहीं बची एक भी अंग्रेज नहीं बचा तीन साढ़े तीन महीनों में भारतवासियों ने अंग्रेजों का कत्ले आम कर दिया जब भारतवासियों के सिर पर से गुजरती है ना तो यही भारतवासी युद्ध के मैदान में किसी रणचंडी सा कमाल दिखाते हैं तो साधारण भारतवासियों ने तलवारों से गर्दनें काट दी अंग्रेजों की हसिया होता है ना हसिया जिससे फसल काटी जाती है उससे अंग्रेजों के गले काटे थे भारतवासियों मेरठ में जाट किसान थे ना ये सड़कों पर निकल आए थे और अंग्रेजों की छावनी के एक एक अधिकारी को हसीिए से काटा था खत्म कर दिया पूरे हिंदुस्तान में तीन लाख पैंसठ हजार अंग्रेज मारे गए कुछ दो चार अंग्रेज जिंदा बच गए वो भागकर किसी तरह से लंदन पहुंच गए और वो भागे भी कैसे उन्होंने अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे चेहरे को काला किया शरीर को काला किया किसी तरह जिंदा बचने के लिए और वो किसी तरह युक्ति लगा के भाग गए वहां भागकर अंग्रेजों की संसद में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया बगावत हो गई तो अंग्रेजों की संसद में सबसे बड़ा प्रश्न आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो भारतवासियों में तो इसके लिए क्या क्या करना दोबारा कभी भी ऐसा विद्रोह ना हो तो कई अंग्रेजों ने अपने प्रधानमंत्री को कहा जो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था उसको पूछा गया कि क्या क्या करना फिर इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये पूछा गया कि हम तो अंग्रेज खत्म हो गए भारत में तो उसने कहा चिंता मत करो दोबारा हम फिर भारत में जाएंगे और भारत में हमारे कुछ मित्र और दोस्त हैं उनकी मदद से भारत में फिर प्रवेश करेंगे तो उनके मित्र और दोस्त कौन हमारे लिए जो गद्दार वो अंग्रेजों के मित्र और दोस्त आपको मालूम है इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई परिवारों को राय बहादुर की पदवियां दे रखी थी ये सारे के सारे राय बहादुर देश के गद्दार साबित हुए सर भी देते थे सर की पदवी राय बहादुर की पदवी नाइटहुड की पदवी ये पदवियां लेने वाले सारे खानदान गदार निकले उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर मदद की सबसे बड़ा परिवार जिसने अंग्रेजों की मदद की अठारह की बगावत के बाद पटियाला का परिवार जो आज भी जिंदा है और उसी परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब का बहुत शर्म आती है मुझे पटियाला वालों को यह कहते हुए हमारे कुछ मित्र बैठे हैं यहां पटियाला पटियाला के, के नवाब खानदान ने राजा खानदान ने अठारह की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की अंग्रेजों की मदद की और उन्होंने एक पत्र भेजा जिसकी फोटोकॉपी कभी भी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप चिंता मत करिए अंग्रेजों को कहा आप चिंता मत करिए वापस भारत में आइए मैं आपको बीस हजार सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए इसी तरह जींद का एक नवाब था हरियाणा में जींद राज्य था वहां के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की फिर ग्वालियर का ये जो है, सिंधिया खानदान की मदद की ऐसे भारत में एक सालार जंग है वहां का हैदराबाद का जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का उसने मदद... ऐसे 10-12 बड़े परिवार थे जिन्होंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी और अपने सैनिक भी दिए लड़ने को तो उनकी मदद से अंग्रेजों ने वापस हिंदुस्तान में प्रवेश किया और क्रांतिकारियों का कतले किया फिर एक सितंबर अठारह से लेकर एक नवंबर अठारह तक हिंदुस्तान के करीब करीब साढ़े सात लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया और कैसे कत्ल किया एक बिठूर नाम का छोटा सा शहर है कानपुर के नजदीक वहां के दो बड़े क्रांतिकारी थे इस देश में नाना साहब पेशवा और तांतिया टोपे ये दोनों क्रांतिकारियों के शहर के चौबीस हजार लोगों को गोली से मार दिया या तलवार के मौत की घाट उतार दिया अंग्रेजों ने तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने अपराध क्या था उनका कोई अपराध नहीं था बस एक ही अपराध था कि वो तांत्या टोपे और नाना साहब पेशवा के शहर में रहते थे तो अंग्रेज कहते थे ये सब बगावत करेंगे और क्रांतिकारी बनेंगे इसलिए सबको कत्लेआम करो और यह कत्लेम अंग्रेजों ने भारत के पटियाला नवाब माने पटियाला राजा जींद का राजा ग्वालियर का सिंधिया खानदान इनके सैनिकों की मदद से किया और ये सारे कत्लेम पूरे देश में हुए अंग्रेजों की सरकार फिर स्थापित हो गई फिर अंग्रेजों की सरकार जब स्थापित हुई तो क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया 1 नवंबर अठारह को वो ऐलान भारत के बड़े बड़े अखबारों में छपा उस जमाने में अंग्रेजी कोई अखबार निकलते थे उनमें छपा उस ऐलान में कहा गया कि आज के बाद भारत में कंपनी की सरकार नहीं चलेगी कानून की सरकार चलेगी माने एक नवंबर अठारह तक कंपनी की सरकार चलती थी कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी फिर कानून की सरकार चलेगी लेकिन वो कानून कौन बनाएगा वो कानून अंग्रेजों की संसद बनाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी और उसके आधार पर ये देश चलाया जाएगा अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बहस क्या हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस ये हुई कि कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि सारे भारतवासी कभी भी दोबारा से खड़े ना हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत न कर सकें तो सबसे पहला कानून बांधते क्या आया सबसे पहला कानून आपको हैरानी होगी जानकर अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई थी वो सशस्त्र बगावत थी उसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ था अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया कि भारत में हथियार वही रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वो हथियार रखने का अधिकारी नहीं होगा तो अंग्रेजों ने क्या किया लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट ये पहला कानून बनाया और इस कानून के आधार पर क्या किया गया घर घर की तलाशियां ली गईं, किसके घर में बंदूक है किसके घर में हसिया है छुरा है चाकू है क्या क्या हथियार है वो सब अंग्रेजों ने छीन लिए क्योंकि अंग्रेजों को डर था इन्हीं हथियारों की मदद से भारतवासी दोबारा फिर बगावत कर सकते हैं तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट बना के हथियार छीनने का कानून बनाया और एक बार भारतवासियों के हथियार छीन गए तो भारतवासी कमजोर हो गए और वो कमजोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर अंग्रेजों की गुलामी हमें सहन करनी पड़ी। ये एक कानून बनाया उन्होंने ये कानून दुर्भाग्य से आजादी के बासठ साल के बाद भी अभी चल रहा है इस देश में मालूम है हथियार वही रख सकता है जिसके पास लाइसेंस हो सकता है और लाइसेंस देने का काम सरकार करती है पहले काले गोरे अंग्रेजों की सरकार वो काम करती थी अब काले अंग्रेजों की लेकिन अब कल आजकल ऐसा दूसरा होता राजी भाई शरीफ आदमी लाइसेंस लेकर के हथियार खरीदता है और, और जो गुंडा होता है वो बिना लाइसेंस वाला तो अब अब उल्टा चल रहा है <laughs> तो एक कानून की मैंने मिसाल दी दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया इंडियन पुलिस एक्ट पुलिस एक्ट बनाया वो ये कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे उसको मार कर पीट कर दबाकर कुचल कर, कर कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की आपको मालूम है अठारह से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी आर्मी रखी सेना होती थी पुलिस नहीं होती थी क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी अपने ही लोगों को मारना पीटना दबाना धमकाना यह कौन करता है कोई राजा अपनी प्रजा को यह अत्याचार करेगा लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट और उसमें जो आधार दिया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा किसी भी भारतीय नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा माने कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी दिन गला पकड़ के आपको लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा आप सिर्फ पिटते रहिए और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका जानते हैं आप यही राइट टू ऑफेंस वाला कानून इंडियन पुलिस एक्ट वाला आजादी के बासठ साल के बाद भी अभी भी चल रहा है कोई पुलिस वाला सड़क चलते आपको रोक ले और आपके पैर में दो लठ जमा दे आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कोई पुलिस वाला तेश में आ जाओ निकाल के गोली मार दे तो भी आप उसको फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते हमारे देश में पुलिस एनकाउंटर में सैकड़ों लोग निर्दोष मारे जाते हैं और किसी पुलिस वाले को फांसी नहीं होती इस देश में बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट ने तो महाराज साहब इसको बोल दिया है कि पुलिस व्यवस्था खाकी वर्दी के सबसे बड़े गुंडे हैं जो इस देश में पल रहे हैं अंग्रेजों इसमें इस थोड़ा सा संशोधन करते हैं हम राजीव भाई इसमें अच्छे पुलिस वाले यदि किसी अपराधी को गोली से मार देते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है जो किसी आतंकवादी को किसी अपराधी को किसी गुंडे को कोई भैया जो मुंबई में तो क्या बोलते हैं उनको सब डॉन लोग डॉन डॉन माफिया डॉन को माफिया को डॉन को मारता है तो उसके ऊपर तो एक लग, लगता है लेकिन वो हिंदुस्तानी को मारेगा तो नहीं लगेगा तब उसको एनकाउंटर मान लिया जाएगा तो थोड़ा सा हमारे एक बात में और कहना चाहता हूं पुलिस में अच्छे भी लोग हैं राजीव भाई लेकिन उन अच्छों की संख्या हमें बढ़ानी है एक प्रतिशत से कम है अच्छों की संख्या लेकिन वो अच्छे भी गलत कानून के नीचे रहकर मजबूर है तो इसलिए उसमें अभी जैसे आर्म एक्ट वाली बात थी आज हम अपनी सुरक्षा के लिए एके लेना चाहे तो हमें नहीं मिलेगी अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहे और अपराधी सरे लिए घूमते इस देश में लाखों की संख्या में एके एक है किनके पास है जो हमें मारने के लिए हमें सुरक्षा के लिए हम नहीं रख सकते तो ये थोड़ा इसमें ये नहीं कि हम इन का, इस कानून व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते जंगल राज करना चाहते इसमें संशोधन अंग्रेजों ने ऐसी एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होती है ना पहले वो काम करती थी सरपंच होता था गांव का प्रमुख होता था पंचायत उसके साथ काम करती थी जो जो काम ग्राम पंचायत करती थी कभी जरूरत पड़े तो टैक्स लगाना जरूरत पड़े तो उसको गांव के विकास के लिए खर्च करना वो सारे अधिकार छीनकर एक कलेक्टर को दे दिए गए और उस पोस्ट को डीएम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कलेक्टर कहते हैं और ये जिस कानून के तहत हुआ वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट वो कानून वैसे का वैसा ही चल रहा एक डिपार्टमेंट इस में इसमें इस इस थोड़ा सा एक बात मैं बीच में टोकूंगा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में एजुकेशन का पूरा का पूरा प्रबंध है लेकिन आप एक आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने के लिए आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है लेकिन ये इंडियन सर्विस एक्ट में करेक्टर कहीं खत्म सा है हमें ऐसा करना चाहिए कि एजुकेशन के साथ में करेक्टर वो बराबर होना चाहिए तो हमारे अभी भी पूरी ट्रेनिंग होती है क्योंकि मैं दोनों ही व्यवस्थाओं से काफी अच्छी तरह से परिचित हो जो हमारे पुलिस और प्रशासन में जिनको तैनात किया जाता है, उनके लिए ये बात सही है कि उनको अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन उसमें प्रबंधकीय ज्ञान के साथ साथ में मानवीय मूल्यों का संवेदनाओं का एक बहुत गहरा सम, समन्वय करने की आवश्यकता है तो यह संशोधन इसका मतलब यह ना कोई सोचे कि यह सब जहा ये बाबा जी को ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कानून जहां व्यवस्था हम उन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए जो है अभी भाई सरकार राजीव जी कह रहे थे कि बगावत ना कर सके सिर ना उठा सके और आजादी की मांग ना कर सके ऐसे कानून बनाए थे उन कानूनों को बदलना चाहते हैं और इस देश का हर आदमी आत्म के साथ जी सके ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते तो ऐसे मैंने आपको दो तीन उदाहरण दिए एक उदाहरण देके खत्म करूंगा अंग्रेजों ने एक कानून बनाया पीडब्ल्यू का नाम सुना पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट इसका कानून बनाया स्वामी जी जल की बात कर रहे थे मैं उसी जल की बात कहने जा रहा हूं अठारह के पहले हमारे देश का जो जल प्रबंधन था वो ग्राम पंचायत के हाथ में था तालाब होते थे कुआ होते थे बावड़ी होती थी और कई राजाओं ने नहरें भी निकाली थी आपको मालूम है सबसे ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई सबसे ज्यादा नहर अंग्रेजों से भी ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई हैं उनको ये जल प्रबंधन का सबसे बड़ा ज्ञान था इस देश में तो बहुत सारे राजा नहर भी बनवाते थे और ग्राम पंचायतें उनकी देखरेख किया करती थी तालाब की कुएं की बावड़ी की आदि आदि ये सब अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन था जब तक ग्राम पंचायतें जल प्रबंधन का अधिकार रखती थी इस देश के सारे तालाब लबालब भरे रहते थे पानी से कभी पानी की कमी नहीं हुई इस देश में वो पानी ऐसा रहा कि दस फीट पर खोदो तो पानी मिल जाए हमने देखा यह तो मैं भाई बता रहा था तालाब जब लबालब भरे रहेंगे तो कुओं का जल स्तर बना रहेगा बावड़ी का जलस्तर बना रहेगा बारिश तो अच्छी होती थी उस समय आज भी तो सारे तालाब कुएं बावड़ी सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधीन थी तो पंचायतें उनका रखरखाव करती थी अच्छे से चलता था अंग्रेजों ने ये सारा पंचायतों से छीन कर एक डिपार्टमेंट बना दिया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू और उनके आ, हाथ में सब दे दिया जब से ये हमारा जल प्रबंधन पीडब्ल्यू डी के हाथ में आया सब सत्यानाश हो गया तालाब सूख गए बावड़ियां सूख गई कुएं सूख गए क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों को क्या लेना देना किसी गांव के तालाब में जल भरा है या नहीं भरा है उनको अपनी तनख्वा और उनका टीए उनका डीए उनका एचआरए इतने से ही लेना देना है बाकी से क्या लेना देना क्योंकि वो तो उस गांव में रहते नहीं जो उस गाँव में रहता है उसको दर्द होगा कि मेरा तालाब भरा हुआ है या खाली है किसी दूसरे शहर का आदमी पीडब्ल्यू वाला जाता उसको क्या लेना देना तो अंग्रेजों ने ये एक एक चीजें छीन कर जो दे दिया अधिकारियों के हाथ में उनके कारण सारा जल प्रबंधन इतना खराब हुआ है कि भारत में चेरापुंजी जहां 150 इंच बारिश होती है वहां पीने का पानी साल में तीन से चार महीने मिलता नहीं है एक बाल्टी दस रुपए का खरीदना पड़ता है चेरापुंजी जहां डेढ़ इंच बारिश होती है साल में वहां पीने के पानी की समस्या हो गई है गंगा नदी जो कभी हमेशा तीन दिन साल में भरी बहती थी आज उस गंगा नदी में इतना इतना पानी रह गया है आप इधर से उधर जाके पार कर सकते हैं। सारी नदियां सूख गई हैं तालाब सूख गए हैं कुए तो खत्म हो गए हैं बावड़ियां तो अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं दिखाई देती हैं तो खंडहर जैसी हो गई है क्योंकि पीडब्ल्यू डी किसी की कोई साज समार नहीं करने जा रहा अकेले दिल्ली शहर में अठारह से पहले सत्तर तालाब थे दिल्ली में आज दिल्ली में दो तीन तालाब रह गए हैं बस ये पीडब्ल्यूडी ने हमारे देश में कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव के लोगों के हाथ की सारी व्यवस्थाएं छीनकर अपने हाथ में ले लिया और उनको बेदरकार छोड़ दिया मैंने अंग्रेजों की सरकार के 250 साल पर एक वो एनालिसिस किया है लगभग 200 साल अंग्रेजों की सरकार रही तो दो साल में अंग्रेजों के सारे खर्चे जो सरकार के खर्चे हैं, इसमें मालूम है सबसे कम खर्चा है वो जल प्रबंधन का है 200 साल अंग्रेजों ने राज किया हर साल वो बजट बनाते थे और बजट इस देश के सामने माने अंग्रेजों की सरकार के सामने प्रस्तुत होता था तो आपको कल्पना एक बताता हूं अगर 100 करोड़ रुपए का बजट होता था तो पानी का खर्चा कभी भी एक लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने नहीं किया सौ करोड़ के बजट में अगर निकालेंगे तो दशमलव 001 परसेंट निकलेगा इतना कम माने कुल खर्चे का दशमलव 01 प्रतिशत दशमलव 001 प्रतिशत पानी का खर्चा सबसे कम क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये देश प्यासा मरे और इस देश के किसान फसल ना कर सके ताकि उनकी समृद्धि ना बढ़े ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले जवान पैदा ना कर सके ये सारी साजिश के तहत हुआ तो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करना है तो पानी उनका छीन लो किसान सब बर्बाद हो जाएंगे खेती करेंगे कैसे तो पानी तो अंग्रेजों ने छीना है और आपको मैं एक जगह का कभी एक दस्तावेज दिखाऊंगा मौका मिला उड़ीसा का मेरे पास एक दस्तावेज है सन 1870 के आसपास का जिसमें एक अंग्रेज कलेक्टर ने नियम बना दिया कि जो नहर होती है ना नहर में पानी तो छोड़ने का अधिकार सरकार के हाथ में है ना कब पानी छोड़ना कब नहीं छोड़ना तो 1870 में गंजाम जिले के कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पानी नहर में उन दिनों में छोड़ा जाए जब खेत में फसल ना हो जब फसल खेत में खड़ी हो पानी नहीं छोड़ा जाए नहर में ये आदेश जारी किया गंजाम के कलेक्टर ने और उस जमाने का गंजाम जिला आज के उड़ीसा के सोलह जिलों के बराबर है ये एक जगह का मेरे पास दस्तावेज है अगर ढूंढूंगा तो ऐसे सैकड़ों दस्तावेज और मिल जाएंगे कभी हमें अभी ढूंढने हैं बहुत सारे दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं है लेकिन एक जिले का मेरे पास है हो सकता है संपूर्ण भारत देश के सभी जिलों में ऐसे ही कलेक्टरों के आदेश जारी हुए हों कि जब किसानों की फसल खड़ी हो तो नहर में पानी नहीं छोड़ा जाए और जब फसल नहीं है तब पानी छोड़ा जाए इस तरह के कानून बना के अंग्रेजों ने बर्बाद किया है इस देश को और दुर्भाग्य से ये सब कानूनों की संख्या है चौंतीस चौतीस कानून उन्होंने बनाए थे इस देश को खत्म करने के लिए पूरी तरह से अब वही कानून आजादी के चौसठ बासठ साल के बाद भी चल रहे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन हुआ है आईपीसी बनाया इंडियन पिनल कोड सी बनाया सीपीसी बनाया सिविल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लैंड एक्जिशन एक्ट बनाया उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको एक कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अठारह में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम फिर इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया एक बार एक मामला आया अंग्रेजों की अदालत में यह मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं जबलपुर के कोर्ट में एक अंग्रेजी सरकार के सामने मुकदमा आया था एक बूढ़ी महिला वो अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाई और उसने लकड़ी लगा के अपनी रोटी बनाई एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि तुमने जंगल से लकड़ी लाई ये कानून के विरोध में है जंगल से लकड़ी चुनाना कानून अपराध है उसमें जेल हो जाती है तो उस महिला को पकड़कर जेल में ले गए उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ तो मुकदमे में जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई वकील है उस महिला ने कहा मेरे पास खाने को रोटी नहीं है वकील कहां से लाऊंगी मैं ही मेरी वकील हूं तो न्यायाधीश ने पूछा तुमको कुछ कहना है तो उस महिला ने क्या कहा था वो मैं आपको वैसे का वैसा ही सुनाता हूँ अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर ये सारी बात करो महिला कहती है कि अगर मैं अपने चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए जंगल से ना लाऊ तो अपनी रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ जलाऊ क्या और उस महिला ने हमारी आंखें खोली माने हमारे जैसे लोगों की वो महिला कहती है कि ठेकेदार करोड़ों टन लकड़ी काट कर ले जाता है उसको खुली छूट है और मैं रोटी बनाने के लिए अगर दो लकड़ी ले आई तो मुझे पुलिस की सजा है ये कौन सा कानून अंग्रेजों ने बनाया है दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के बासठ साल के बाद भी चल रहा है साधारण गांव के गरीब लोग जंगल में अगर लकड़ियां उठा लाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनको जितना अत्याचार करते हैं आप सोच नहीं सकते और इसी देश में ठेकेदारों को सैकड़ों किलोमीटर सै... जंगल कट गए सैकड़ों किलोमीटर के जंगल काट दिए ठेकेदारों ने सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूं हिंदुस्तान में मालूम है सबसे ज्यादा लकड़ी किसके लिए कटती है सरकार के लिए सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है और आपको एक दूसरी जानकारी मालूम है फूकने के लिए कटती है <laughs> सुनिए महाराज जी मैंने बड़ा खोजा इस पर कि सरकार करती क्या है लकड़ी का सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है इस देश में सारे ठेकेदार जो लकड़ी काटते हैं वो सरकार के लिए काटते हैं और सरकार के आदेश पर काटते हैं सरकार वो लकड़ी नीलामी में देती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को और इस हिंदुस्तान में हर साल बीस अरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 500 सिगरेट बनाने में पूरा एक पेड़ कट जाता है सिगरेट है ना उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है क्योंकि सिगरेट का कागज बहुत संवेदनशील होता है जरा सा सुलगाओ तो जल जाए सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए फिर सिगरेट को पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए मैंने एवरेज निकाला पांच सिगरेट अगर पैकेट में बंद हो गई बनकर तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए और वो सिगरेट बनकर जो धुआं निकलता है उस धुएं से जो फेफड़े गलते हैं और उससे जो कैंसर होता है और उससे जो मौतें होती हैं और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है वो एक अलग हिसाब है और फिर यही सरकार कितनी बेईमान और हरामखोर है कि सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन नहीं आना चाहिए टीवी में उसके लिए नाटक भी करती है सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए उसके लिए भी नोटंकी यही सरकार करती है और मध्य निषेध विभाग भी इसी सरकार का है और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन करने का विभाग भी क्या हराम खोरी इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है ये आप जरा सोचिए समझिए शराब वाला शराब वाला कब से वैध कानून पहले शराब बेचना हा, हमारे यहाँ पर बहुत घृणित काम माना जाता था शराब बनाना और शराब बेचना हमारे यहां पर घृणित माना जाता था पिछले दिनों मैंने एक बात उठाई कि भाई जो शराब बेचने वाले लोग हैं वो व्यापारी जो है वो अत्याचारी हैं वो माफिया हैं और वो मौत के सौदागर हैं तो कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां भी की कि बोले बाबा जी वो तो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं पहले शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित माने जाते थे गैर माने जाते थे भारत की रा, राजनीतिक व्यवस्था करोड़ों वर्षो पुरानी है उसमें कभी भी शराब को वैधता नहीं थी माने उसको गैर कानून माना जाता था शराब बनाना और उसकी बिक्री करना तो वो शराब वाला कानून अठारह सौ चालीस से आया स्वामी जी जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट ये पहले सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट टैक्स एक्ट होता था जिसमें शराब और ये नमक दोनों आते थे तो अठारह से शुरू हुआ ये इस देश में यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अठारह से पहले भारत में शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित काम माने जाते थे दंडनीय अपराध माने जाते थे आज शराब बेचने वालों को शराब बनाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है और कानूनन उसको वैध माना जाता है इसलिए मतलब अभी बीच में दो चार बात और कहनी है हमको एक बात हम कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता कानून अपना काम करेगा जब देश बर्बाद हो जाए तबाह हो जाए मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो अत्याचार हो देश का यौवन बर्बाद हो जाए देश का बचपन नसों में बर्बाद हो जाए उनके लिए कानून अपना काम करेगा कानून कहता है शराब बनाओ कानून कहता है तमाखू खूब उगाओ खूब बच्चों को बूढ़ों को बीमारों को बहनों को बेटियों को सबको खिलाओ हम कहते हैं कि कानून सबसे बड़ा नहीं होता देश सबसे बड़ा देश सबसे बड़ा होता है और जो कानून देश के खिलाफ है उनको बदल लेना चाहिए तो ये ये एक दर्शन है हम कहते हैं कानून सबसे बड़ा नहीं देश सबसे बड़ा होता है देश अपना काम करेगा और देश से बड़ा कोई नहीं होता है ये ये अंतर है ये है कानून व्यवस्था में और अभी उसमें थोड़ा एक दो बातें और हम जोड़ देना चाह रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट जिसके कारण से देश के तीन से चार करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और करीब दस करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं आप सोच सकते हो कितना ये मैंने एक बार दैनिक भास्कर में पूरा का पूरा इसके ऊपर पूरा फ्रंट पेज आधा भरा हुआ था और उसकी पूरी स्टडी मैंने की आज से तीन साल पहले की बात है तो करीब दस करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं साढ़े से चार करोड़ लोग तो उसके अंदर सीधे जुड़े हुए फिर उनके गवाह और उसके वकील कुल मिलाकर के हर परिवार का एक सदस्य औ <laughs> ये ये हालात क्यों है इसका थोड़ा सा बताते हैं आपको कि लोग कहते हैं ना बाबा कानून में क्या बदलने की जरूरत है कानून तो अपना काम कर रहा है कानून तो सबसे बड़ा होता है कानून को बदलने की बात करोगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे यह इंडियन एविडेंस एक्ट बना अठारह में और अठारह में अंग्रेजों ने ही बनाया इसको अंग्रेजों के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि भारत की न्याय व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए तो भारत की न्याय व्यवस्था क्या थी और अंग्रेजों ने उसको कैसे खत्म किया भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में एक ही छोटी कहानी सुनाता हूं हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होती थी एक राजा का नाम आपने सुना विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय राजा हमारे देश के किसी भी राजा की कहानी आप पढ़ना तो पहला ही वाक्य मिलेगा वो न्यायप्रिय था प्रजा वत्सल था हर राजा इस देश में न्यायप्रिय हुआ माने न्याय देने का काम इस देश में राजा करता रहा तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में दो महिलाएं आई एक बार एक मुकदमा आया दो महिलाएं थी एक बेटा था एक मां कहती थी मेरा बेटा दूसरी मां कहती थी मेरा बेटा है राजा के सामने मुकदमा पेश हुआ तो राजा ने उसका न्याय करने के लिए कहा कि तलवार लाओ और आधा आधा काट दो आधा एक मां को दे दो आधा दूसरी मां को दे दो तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो तुरंत असली मां चिल्लाने लगी नहीं नहीं इसको काटो मत लगे तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो राजा समझ गया असली मां यही है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकती तो नकली मां से बेटा छीन असली मां को दे दिया दो मिनट में पूरे मुकदमे का फैसला हो गया ये थी भारत की न्याय व्यवस्था जिसमें न्याय मिलता था और तत्काल मिलता था इमीडिएट अब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जरा इस मुकदमे का अध्ययन किया जाए अंग्रेजों का इस देश में एक चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम जिसको कहते हैं फिर एक चलता है इंडियन पीनल कोड दंड संहिता जिसको कहते हैं तो आईपीसी और इंडियन साक्ष अधिनियम मान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर यही मुकदमा किसी भी अदालत में आ जाए तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि 20 साल तक यह मुकदमा चलेगा तय नहीं हो पाएगा कौन असली मां है कौन नकली मां है हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं और बेटा भी बड़ा जवान होके स्वर्गवासी हो जाए लेकिन मुकदमा चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे ये है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था साक्ष्य के साथ में सत्य नहीं जुड़ा हुआ हाँ, हाँ अब इसमें साक्ष्यों के साथ सत्य को जोड़ना चाहते हैं संशोधन वाली जो बात है अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाहते गवाह और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं गवाह भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते इसी कारण से क्योंकि गवाह बदल जाते हैं गवाह पता है कैसे बदलते हैं पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवाह खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे ऊपर अत्याचार करके लिखवा लिया ठीक है अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा क्योंकि हर गवाह यही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया मुझे मारा मुझे पीटा मेरे ऊपर दबाव डाला मैं क्या करूं मैंने मजबूरी में लिख दिया अदालत में जाकर हर गवाह ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में कन्विक्शन रेट पांच है कन्विक्शन रेट समझते हैं? 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ पांच को ही सजा होती है पंचानवे को सजा होती ही नहीं है वो कभी ना कभी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें पांच को ही सजा होती है और पंचानवे छूटते हैं इसका माने के इसका माने या तो पंचानवे मुकदमे झूठे या सरकार झूठी या पुलिस व्यवस्था झूठी या न्याय व्यवस्था कमजोर यह इंडियन एविडेंस एक्ट ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्व का नहीं है सबूत गवाह वो महत्व का है कई बार पुलिस ऑफिसर कहते हैं सत्य क्या है हमें मालूम है लेकिन गवाह नहीं है क्या करें सबूत नहीं है क्या करें न सजा दिलवा सकते हैं न सजा किसी की करवा सकते हैं तो समस्या हमारे देश में ये और न्यायाधीश को सत्य की पहचान करने के लिए बिठाया जाता है वो न्यायाधीश भी सबूत और गवाह के आधार पर सत्य को खोजता है आपको मालूम है न्यायाधीश भी सबूत देखेगा गवाह देखेगा तब सत्य की पहचान करेगा सत्य तो अपने आप में ही पूर्ण होता है उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं होती उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं होती एक उदाहरण दे दू आपको अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का कैसा मजाक इस देश में चल रहा है आपने देखा बंबई में 26 नवंबर को जिन लोगों ने गोलियां चलाई आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर और सैकड़ों लोगों को मार डाला उनमें से एक बचाए एक बचाए कि नहीं अब उसके ऊपर नौटंकी चल रही है कि नहीं हमारे को सत्य मालूम है कि इसने सत्तासी लोगों को मारा या पता नहीं सड़सठ लोगों को मारा खत्म कर देना चाहिए अब तक उस मुकदमे को दस मिनट का काम है अब उसमें सबूत खोजे जा रहे हैं गवाह ढूंढे जा रहे हैं उनको पकड़कर लाया जा रहा उसके सामने पेश किया जा रहा है और वो मक्का आतंकवादी मजाक बना रहा है हंस रहा है भारतीय न्याय व्यवस्था पर हंस रहा है और दुर्भाग्य से वो न्याय व्यवस्था हमारी नहीं है वो अंग्रेजों की है तो अंग्रेजों की बनाई गई ये न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था पुलिस व्यवस्था इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है और यह सुधार आप हम मिलकर ही कर पाएंगे कोई राजनीतिक दल अगर इनको करना चाहता तो बासठ साल में अब तक हो गया होता राजनीतिक दलों को कुछ पड़ी नहीं है उनको लगता है कि पुलिस का जैसा इस्तेमाल अंग्रेज करते थे वैसे ही आज राजनीतिक दल पुलिस का इस्तेमाल करते कलेक्टर का इस्तेमाल जैसे करते थे वैसे आज मैनेज कर मैंने एक पुलिस अधिकारी को बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी नाम नहीं लूंगा उसको ये कहते जब मैंने सुना तो मुझे बहुत सीनियर ऑफिस अधिकारी पुलिस के कि राजनेता पुलिस को अपनी रखेल की तरह प्रयोग करना चाहते हैं इसलिए कानून व्यवस्था नहीं, नहीं बदलते बिल्कुल ज्यादा घटिया बात ये और कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि व्यवस्था हमारी बदलनी चाहिए लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा क्यों क्योंकि जैसे अंग्रेज प्रयोग करते थे पुलिस का अत्याचार करने के लिए वैसे ये लोग कर रहे हैं ये तो आज हमारी इस देश के करोड़ों लोग ताकत बन गए हैं नहीं तो हमें यहां एक मिनट नहीं बैठने दे यहां पतंजलि पीठ में मुझे बहुत लोगों ने कहा बोले बाबा जी आपको भी शंकराचार्य जी की तरह उठा करके जेल में ठोक देंगे मैंने कहा हम ताल ठोक के कहते हैं जिसकी हिम्मत है आकर के ठोक के दिखाए जेल के अंदर फिर हम दिखाएंगे मेरे से बहुत लोगों ने कहा बोले बाबा जी ये गवर्नमेंट आपके खिलाफ ये कर देगी ये गवर्नमेंट वो कर देगी मैंने कहा मैं जो ईश्वरीय कानून व्यवस्था है और जो मानवीय कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से मानता हूं और मैं एक भी काम गैर कानून नहीं करता लेकिन कोई षड्यंत्र करके हमें जेलों के अंदर ठोकेगा उस दिन हम बता देंगे कि कानून क्या होता है तो इस देश में ये हिम्मत करने वाले तो कितने लोग होंगे जिनके साथ करोड़ों लोग खड़े होंगे आज ये माना कि देश के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े लेकिन एक विचारे गरीब आम आदमी को कभी भी रात को बारह बजे जाकर के पुलिस उठा ले जाती है और उसको थाने में ठोक देती है छह छह महीने जमानत नहीं होती है बारह बारह सालों तक लोग जेलों में सड़ते रहते आप कह दो और कुछ कहना मुझे तो बस ये आखिरी ही बात कहनी है कि हिंदुस्तान में इस बात को गंभीरता से क्योंकि मैं, मैं बीच में इसलिए बोला कि ये बात बीच में आ रही थी इसलिए मैंने इस बात को कहा आपको सिर्फ ये चिंतन करने के लिए एक बात मैंने कही कि भारत की पूरी न्याय व्यवस्था दुर्भाग्य से अंग्रेजी न्याय व्यवस्था भारत का तो उसमें कुछ भी नहीं है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था जो आज हमारे देश में चल रही है इसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ पांच परसेंट है इस बात को ध्यान रखिए माने सौ मुकदमे अगर किए जाते हैं तो पांच को ही सजा होती है पंचानवे उसमें से छूट निकल जाते हैं चाहे वो बलात्कार के अपराधी हो चाहे मर्डर के अपराध आपको मालूम है बड़े बड़े क्रिमिनल्स इस देश में चुनाव लड़ लेते हैं मर्डर करने के बाद चुनाव लड़ लेते हैं क्योंकि सबूत उनके पक्ष में होते हैं और गवाहों को वो फोड़ लेते हैं तो सबूत और गवाह के आधार पर चलने वाली इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ये है गवाह अगर कमजोर है तो या तो बिकेगा या डर में टूटेगा और सबूत तो कभी भी बदले जा सकते हैं आपको मालूम नहीं है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पूरी की पूरी बदल दी जाती है ऐसी हमारे देश में घृणित व्यवस्था है इसलिए न्याय मिल नहीं पाता साढ़े तीन करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, वो इसी कारण से पेंडिंग है इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड ये सब अंग्रेजों के जमाने के ड्राफ्ट किए हुए हैं उनका कहना ही यह था अंग्रेजों का न्याय किसी को मिलना नहीं चाहिए अन्याय हमेशा हरदम हर एक पर होना चाहिए तभी ये लोग गुलाम बनेंगे तो अन्याय करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है दुर्भाग्य से हम उसको न्याय व्यवस्था कहते हैं और मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं न्यायाधीश कोई नहीं है इस देश में सब कायदाधीश है क्योंकि कायदे और कानून के हिसाब से फैसला करते हैं न्याय कभी नहीं देते मैं आपको एक उदाहरण से कहता हूं एक कानून है हमारे देश में वो ये कहता है कि गाय को अगर आप डंडे से मारोगे तो आपको जेल हो जाएगी और उसी गाय का आप कत्ल कर दोगे और मांस बेचोगे तो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए, तो रुपए की सब्सिडी मिलेगी तो गाय का कत्ल करने पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी है और उसको डंडे से पीटा तो जेल हो जाएगी क्या न्याय व्यवस्था है इस देश अब इस कानून के आधार पर कभी कोई फैसला देगा न्यायाधीश तो गाय की हत्या करने वाले को कभी कोई सजा नहीं हो पाएगी और गाय को बिचारे डंडे से मारने वाले किसान को हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा तो कानून अगर गलत है तो न्याय कहां मिलेगा इसलिए हमारी आज की व्यवस्था कायदा कायदाधीशों की व्यवस्था है न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं है हमको करना है कि न्यायाधीशों की व्यवस्था लानी है इस कायदा कायदाधीशों की व्यवस्था से देश को बाहर निकालना है धन्यवाद आभार